ब्रह्म विज्ञान केन्द्र श्री कौलाशासमी के पंचम पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज जी के संस्मरण से स्थापित तो यह अध्यात्म विद्या विद्याभवन मुंबई में प्रातः स्वाध्याय प्रवचन कार्यक्रम चल रहा है अभी विशेष कार्यक्रम में श्रीमद भगवत गीता ज्ञान यज्ञ में कल सायकाल सत्र में त्रयोदश अध्या से सप्तम तो श्लोक हो गया था अष्टम तो चलेगा यहां क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विवेक शरीर को क्षेत्र कहा गया शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ परमात्मा क्षेत्रज्ञ सर्व शरीर में और क्षेत्र के लिए कहा गया दो श्लोक में डेढ़ श्लोक में क्षेत्र शरीर शब्द से कहा गया केवल स्थूल शरीर नहीं सूक्ष्म शरीर कारण शरीर सब लेना भूत भौतिक पदार्थ सब महाभूतानी अहंकार बुद्धि अव्यक्त इंद्रिय दर्श एक मन इंद्र के विषय इच्छा द्वेष सुख दुख संघात चेतना धृति ये सब संक्षेप से क्षेत्र कहा गया और क्षेत्र ज्ञा ब्रह्म कहने के पहले ब्रह्मज्ञान के लिए साधन कहा गया एक श्लोक में ये नौ साधना कहेगी अमानित्व अदम्भित्व अहिंसा शांति क्षमा आरज सरलता आचार्य उपासन शौच शुद्धि स्थर्य स्थिरता है आत्म आत्मतत्व विषय में और आत्मविनिग्रह कार्यक्रम संघात का निग्रह स्वभा में से प्रभु होता है बहिन्मुख होता है उसको आत्मा में परमात्मा में लगाना आगे कहते साधन ज्ञान प्राप्ति के साधन ये ये साधन होने पर ही ज्ञान होगा मुख्य को चाहिए ये साधना बीस साधन कहेंगे न कहेंगे और आगे कहेंगे तो ये साधन इसमें आवश्यक मुख्य को प्रयत्न पूर्वक में अपने में लाए तो अवश्य ज्ञान होगा इंद्रिया सुवैराग्य इंद्रिया सुभराग्य मन अहंकार मनाहकार जन्म मृत्यु जरा व्याधि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषादर्शन दुख दोषादर्शनम इंद्रिया वैराग्य जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दो इंद्रिया वैराग्यम इंद्र के अर्थ विषय इंद्र के विषय शब्द स्पषादी इस लोक में इंद्र के विषय में परलोक में भी इंद्र विषय में विषय में वैराग्य राग है आसती विगत राग, यशमा सभीराग वैराग्य मतलब आशित का अभाव इंद्रियो के, के विषय में इंद्रियो के विषयों का भोग करते करते अनादिकाल से कितने करोड़ जन्म में कितने भोग कर लिया तो भी कभी तृप्ति नहीं होती है फिर विशन करेंगे फिर मर करेगी फिर जानविलेगा फिर मरेगा फिर जानविलेगा ये तो संसार चक्र चल रहा है परमात्मा प्राप्त करना है तो परमात्मा चिंतन करना है उसके ये विरोधी शत्रु है ये शत्र व संत निजेन्द्रिया शत्रु कौन है का अपने इंद्रिय ही शत्रु है बाह्य शत्रु इतना अपकार नहीं करेगा इंद्रिय जैसे शत्रु है यही शत्रु आत्मस्वरूप चिंतन के लिए ये विघ्न बाहर भाग जाते हैं ये इंद्रिया मन का ऐसे संबंध है इंद्रिया कभी मन को खींचे रहती है के पीछे मन भाग जाता है अरे मन जब छात्र भाग जाता है तो विवेक के विज्ञान को तदस्य अरे प्रज्ञा ये सब चोर जैसे रास्ता में से लेकर के कहा मार्ग से हटाकर कहां फेंक देते हैं धन संपत्ति ले लेते हैं इसी प्रकार ये बाहिर में करके सब कुछ विवेक के विज्ञान को ले लेते हैं तो विवेक के विज्ञान नहीं तो मनुष्य तो हो गया समाप्त हो जाता है नष्ट हो जाता है विवे की बुद्धि काम नहीं करे तो उसका जीवन कुछ व्यर्थ है इसलिए इनको वैराग्य रोकने का सबसे बड़ा है मन इंद्रिय के एकाग्रता तपय तप है मन श्रिष्ठ इंद्रियाना च एकाग्रम परम तप जीतता इंद्र इंद्र को जीतना पड़ता है तो वैराग्य होने से विषय में दोष दृष्टिकोण से वैराग्य होगा अगर वैराग्य होगा तो परमात्मा में मन लगेगा ज्ञान प्राप्त होगा ये एक साधन है ज्ञान प्राप्ति का साधन है इंद्रिय के विशेष से वैराग्य अनहंकार एवचन अनहंकार अहंकार किस प्रकार गर्व अपने विश्रेष्ठत्व जाति वर्ण अति विद्या कुल धन संपत्ति सब कुछ लेकर के जो हम बुद्धि अहंकार का अभाव अनहंकार जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखो दोषानुदर्शन इंद्रिया वैराग्यम अंहकार दो हो गए और ये तृतीय साधन है इसे दो से देखना जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख जन्म के समय में बहुत कष्ट होता है मृत्यु समय में इतने कष्ट होता है तो मृत्यु से सब डरते हैं मृत्यु समय में समय में बहुत कष्ट होता है सहस्त्र बिस्टिक भि... एक बिच्छु दर्शन कर तो कितने कष्ट होता है जिसको दर्शन क्या जानता है अन्य लोग को नहीं जान सकते और एक हजार विषय दर्शन करने तो कहेंगे मृत्यु तो, कहें तो उससे अच्छा है इतने कष्ट होगा इसे दुख होता है सबको कष्ट होता है अत्यंत तो सत्य भी मरते समय मर्म ग्रंथि हाथ पर इतने कष्ट होते हैं प्राण निकलता जाऊ जन्म मृत्यु जरा वृद्धावता वृद्धावता में चलना फिरना क्या खड़ा होना भी मुश्किल है बैठना भी मुश्किल है बैठ तो बैठ गया तो उठना मुश्किल है, खड़ा हो तो बैठना मुश्किल है देखना सुनना बंद है लोग तो तिरस्कार करेंगे कुछ बोलता है तो शब्द स्पष्ट नहीं होता है उसके कान में, तिरस्कार और चलना फिरना मुश्किल है खाना भी मुश्किल है बड़ा भूख लगने पर भी काम नहीं खाने पर उपजन नहीं होगा और यह विभिन्न व्याधि जरा की व्याधि व्याधि तो कभी किसी को है और वृद्धावस्था से व्याधि अधिक है इसी प्रकार से दुख प्रतिक्षण दुख है का बार बार विचार करना संसार में जन्म लेने पर कैसे कैसे दुख भोगना पड़ता है बाल्यावस्था में जड़ावस्था का ध्यान नहीं रहता है वृद्धावता में क्या कष्ट है और मरणित समा में क्या कष्ट है विचार नहीं कर पाते किन्तु भय तो शोक है शो के। बार बार देखने से आए यह एक साधन है ज्ञान प्राप्ति का साधन संसार में दोष दृष्टि क्या क्या उसमें कष्ट दोष दुख है तब तो वैराग्य होता है वैराग्य होने से ही आत्मा में परमात्मा में मन की प्रवृति होती है संसार से वैराग्य न होता तो संसार के पीछे भाग रहा है बट उड़ते हैं बड़े खुश होकर हम बड़े सुखी हैं हम बड़े बुद्धिमान है हम भोग करना चाहते ये लोग भोग करना नहीं जानते धन संपत्ति भोग नहीं करते मूर्ख कहते कि ना अपने उठते उस समय विवेक नहीं होता है पाप के कारण अविवेक के, के कारण जब विवेक विचार होता है तो ये सब दिखता है संसार क्या है मानने के बाद क्या होगा अभी हम किस बता में हम क्या कर रहे है ये सब विचार करना बार बार ये ज्ञान प्राप्ति का साधन है स्लोक बोलो इंद्रिया वैराग्य मनाकार जन्म मृत्यु जरा दुख दुषादन अशक्तिर नी संगशक्तिर भी संग पुत्र गृहादिषु निचित समचितिष्ठा निषोपत्तिषु मिष्ठा निष्टोपत्तिषु अशक्न विश्व पुत्रदार गृहादिषु निचितोपत्तिषु अशक्ति शक्ति संग आशक्ति प्रीति विषय में उसका अभाव अशक्ति विषय को से मिलता है तो ठीक है लिए विषय ग्रहण कर लिया विषय में जो प्रीति शक्ति संघ उसका अभाव और अनभिसंग अभिस्वंग का अभाव अभिस्वंग क्या है ये शक्ति आसक्ति विशेष है सामान्य आसक्ति को अभाव को अशक्ति का और ये अन विशेष आसक्ति क्या है विशेष शास दुखी हो गया तो मैं दुखी पुत्र खुश हो तो मैं पुत्र मर गया तो मैं मर गया उसके साथ इतने तादात में भाव हो जाता है अपने प्रिय वस्तु प्रिय व्यक्ति के साथ इसका नाम अभिस्वंग उसका भाव अभाव अनभिस्वंग विचार कर देखे देह भी अपना नहीं अब पुत्र आदि धन सम्पत्ति आदि अपना क्या है सबकु छोड़कर जाना है ये विचार करने से अभिस्वंग का अभाव जो अभिस्वंग हो अन्य अन्यत्रेरा अपन भाव इतने मैं मेरा और मैं पुत्र आदि भी ऐसे भावना हो तो उसको छोड़ करके परमात्मा चिंता नहीं होता है जो निश्चय कर लिया कि ये कोई मेरा नहीं है एक जन्म में आया है दूसरे जन्म में पहले क्या था आगे क्या होगा कोई गया क्या, क्या कहा गलती कहां कहीं रास्ता में जाते समय सा, कहीं साथ बैठ गए कुछ लोग मिल गए कहीं कुछ दान पर मंदिर में पानी पीने के लिए कहीं जाकर रास्ता में चलते समय कहीं पानी पी लिया दो चार पाँच बैठी गए कोई कहा गए तो कोई कहा गया आगे किसके साथ भेंट होता नहीं होता है किस्त नहीं इसी प्रकार हो कितने लोग से भेंट कभी हुआ फिर आगे कभी नहीं होता है इसी प्रकार संसार में कितने सौ जन्म हो गए उसमें अनन्या आत्मभाव करके मैं मेरा कर करके सारा जीवन समाप्त कर देते हैं तो ये अनभिसंग अभिषंग का अभाव कहा अभिषंग है पुत्र दार गृहाधिशु पुत्र दार पत्नी गृह घर आदि से संपत्ति अपने बंधु बांधव इसमें तो अभिशंग का अभाव ठीक है इतना थोड़ा व्यवहार है सामान्य किंतु अपने स्वरूप मेरा संबंध ही तो परमात्मा है परमात्मा से संबंध रख के साथ कोई संबंध नहीं अभिशंग का अभाव ये कितने साधन इस श्लोके में हुआ दो अशक्ति अनभि ये दो हुआ पूर्व अष्टम श्लोक में कितने हुआ था तीन थी। हुआ था इंदिरा सुभद्रा के कर दो बाकी दुखा दोष बार बार दर्शन का तीन हुआ था तीन है और पहले नौ तीन बार हो गए थे अभी श्लोक में तीन है अशक्ति के पुत्रधार गृह के और नित्यम चाह समुचित तत्व इष्टानिष्टोपत्ति सुचित तत्व समुचितता हमेशा हमेशा कभी थोड़े चिंता न करके समुचित हो गया थोड़ी देर का फिर क्रोध हो गया ऐसा नहीं समुचितत्व नित्यम नहीं तो थोड़ी देर बैठ करके एक घंटा तक समुचित हो गया बस कोई कुछ कहा था सहन कर दिया कोई बात नहीं फिर एक घंटा के बाद उठने के बाद क्या तुमने कहा था फिर झगड़ा किया थोड़े देर का भी एक घंटा दो घंटा समुचित हो गई सहन कर लिया इतने मात्र से नहीं हमेशा ही समुचितता है क्या तुम समुचितता कब समुचितता तो जो समान सुख प्रशंसा सुख साधन मिलता है तो बड़ा प्रसन्न है कहते इतने नहीं समुचित तो हम इष्टान अनिष्ट इष्ट प्राप्त हो तो जैसे मन अनिष्ट प्राप्त तो हो तो हो तभी समुचितता समान चित्त है इष्ट मिले अनिश्चय मिला इष्ट अनिष्ट प्राप्त होने पर बराबर समान है इष्ट प्राप्त होने पर हर्ष होता है सबको इष्ट प्राप्त होने से हर्ष नहीं और अनिष्ट प्राप्त होने से कोप भी नहीं तब समझे था अनिश्चय मिला तो कोप होता है क्रोध होता है द्वेश होता है वो भी नहीं ये समान क्योंकि परमात्मा प्राप्ति के लिए जब जाते हैं ये सब इष्टानिष्ट प्राप्ति के साथ कोई संबंध ही नहीं रास्ता में चलते सो कोई पागल कभी कुछ बोलता है और एक दिन गए थे पागल कोई स्तुति करता है कभी आकर प्रणाम करता है प्रणाम बाबाजी प्रणाम बाबाजी प्रणाम पीछे पीछे दौड़ते प्रणाम प्रणाम और कभी एक दिन और गाली देता है क्या है अपने जो लक्ष्य मंदिर जाना है वो गाली देता है अथवा प्रणाम करता है उससे क्या आपको लाभ होगा भगवान का दर्शन करने के लिए आपको जो जानना है मंदिर जाना है एक दिन गाली देता है और एक दिन प्रणाम करता है क्या कौन सी लाभ आपको हाँ यदि भगवान का दर्शन किया वही लाभ हुई बाकी रास्ता में कोई गाली दिया प्रणाम किया उसको तो उपेक्षा कर देते हैं उसकी गाली और प्रणाम दोनों बराबर है अभी प्रणाम करता है थोड़ी देर में फिर गाली देगा कुछ ना कुछ बोलेगा फिर कोई प्रणाम कर लेगा पैर पकड़ लिया पकड़ेगा उसके कोई मतलब नहीं इसी प्रकार उपेक्षा कर देना पड़ता है इष्ट मिला अनिष्टमिला उसको छोड़ो आगे चलो ये एक साधन नहीं ज्ञान प्राप्ति का साधन इसमें तीन हो गई तो अब तो पूरा कितने हो जाएंगे पंद्रह हो जाएंगे क्यों पहले बारह थे इतने इतनी पंद्रह श्लोक बोलो अशक्तिरन विसंगदिषु निचितिष्ठोपतिषु मई चानन्य योग मई चानन्य योगे न भक्तिर्य विचारिणी भक्तिरव्य विचारिणी विविधेशविता देश से विव जनसंसदी, जन संसदी मरतिर्जन संसदी विविक्त चान्योगी विविधेश जनसंसदी <laughs> मई च अनन्याग न भक्ति और व्यविचारिणी एक साधन है विविध देश से भी तम दूसरा है अरत्रि जनसंसदी तीसरा तीन साधन इसी में है ज्ञान के साधन मई च अनन्या योग्य न भक्ति अव्य विचारिणी भक्ति मेरे में भक्ति और अव्यविचारिणी भक्ति व्यविचारिणी कभी भगवान का चिंतन कभी अन्य करता है तो व्यविचार्य नहीं भक्ति अव्यविचारी का परमात्मा का ही परमात्मा की ही भक्ति और कुछ नहीं कैसे परमात्मा बहुत अनन्या यो योग है न अन्य जैसे अन्य परमात्मा से अतिरिक्त कोई है नहीं, को है नहीं को है कोई गति नहीं कोई हमारा कोई आश्रय नहीं एक परमात्मा है परमात्मा से बिना कोई है ही नहीं अन्य योग ऐसे नित्य भक्ति हो अनन्या योग परमात्मा से बिना कोई है ही नहीं ये अव्य विचारणी भक्ति और विविध देश से वितम एकांत देश सेवन करना स्वभाव शुद्ध एकांत देश में शुद्ध संस्कार से शुद्ध अथवा शुद्ध स्वभाव तेन तीर्थस्थान आदि ऐसे अरण्य में गुबा पवित्र नदी कि मंदिर के घर में शुद्ध करके स्थान है ऐसे शुद्ध संस्कार से शुद्ध हो क्या बातों शुद्ध हो एकांत हो इसमें रहना जिसका स्वभाव हो विविधता देश से भी तुम ये के साधन है और अर आरती जनसंसदी जनाना संसद जनसंसद मनुष्य जहां बहुत है उसे रथ्य नहीं है रमन नहीं जनसंसद दो प्रकार है एक तो संस्कार सत्संग वाले एकटी होते हैं और एक सामान्य बहिर्मुख लोग बहिर्मुख जहां बहुत है वहां आरती, और संस्कार वाले सत्संग वाले ऐसे जो संस्कार वाले तो नम्रे वहां आरती नहीं वहां तरक्ति होनी चाहिए अच्छा संस्कार वाले मिलकर भजन करते गीता पाठ करते कोई तोत्र महिम तौत्र पाठ करते बैठकर विचार करते है तो उसमें और उसमें तरक्ति होनी चाहिए और प्राकृतिक लोग है शास्त्र संस्कार बहिर्मुख ये से लोगों में अरति रति अभाव जो देखे संसार में कि इतने तो सत्संगी लोगों के साथ मिलना होता है कितने बहिर्मुख लोगों के साथ मिलना होता है व्यर्थ परिवार कार्यक्रम में शादी विवाह में बहुत लोगों के साथ बहिर्मुख लोग तो भी उनके साथ व्यवहार करना पड़ता है और जहां सत्संग वाले उनके साथ कितने सब मिलना होता है कम ही होता है और सत्संग से बहिर्मुख से बहुत रूप मिलना पड़ता है और जो साधक है स्वभावत उसमें उसका आचाना, उसको अच्छा नहीं लगता रति ये रमण यदि रति होती है तो विचार करके देखे ये प्राकृत जो सामान्य लोग के बहिर्मुख बहिर्मुख वहां यदि अच्छा लगता है तो परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी प्राप्ति नहीं होगी वहां बहिराग्य चाहिए वहां विचार कर देखे ये बहिर्मुख बहिर्मुखों के बीच में रहेंगे तो उसका संस्कार आ जाता है अपने सभा में आ जाता है अंतर्मुख का सत्संग करने वाले जहाँ सत्संग ही बैठते हैं शास्त्र चिंतन होता है अंतरंग साधना विचार किया जाता है वहाँ बैठ रहने पर भी लाभ है पूरा समझने है थोड़े थोड़े सुनते रहे उसमें खाली बैठ रहे तो भी अच्छा है जहाँ बहिर्मुख लोग है यदि वहाँ भजन कीर्तन भी होता है तो भी बहिर्मुखता है बनावटी है तो उसके बीच में बैठने पर भी व्यर्थ समझ जाता है संस्कार होता है वो साधना भजन नहीं है। कहीं ऐसे होता है साधन भजन तो करते किन्तु बहिर्मुखता बहुत ही कहीं किस स्तर पर भजन भी करते साथ साथ भोजन भी करते हैं। भजन करते हैं, बीजे चाह कपी नाश्ता भी चलता है ये भजन है भजन के साथ ही चलता है कभी नाचना कूदना होता है भवन और ये सब जितना बनावटी देखा देखवा ये सब जहां हो गया वो तो बहिमुख था ऐसे बहिरीमुख के बीच में रहने पर समय व्यर्थ होता है केवल नहीं समय तो व्यर्थ होता है कुसंस्कार आता है ये सब थोड़ा सा कुसंघ से बचना है और अतिर जन संसदी कितने साधन हो गए अठारह अठादश बोलो य जानन भक्तिरव्य विचारि विविधे भी स्मरित जन संसदी आध्यात्म ज्ञान नि अध्यात्म ज्ञान निश्य तत्वर्शनम तत्व दर्शन एकतज्ज्ञान मोक्त एक प्रोक्त मैं यदा मज्ञान यदा अध्यात्म जान था हाँ, अध्यात्म एक पदे? एक पदे कितने पदे एक पद तत्व दर्शनमे एक पद एक अध्यात्म ज्ञान निशा साधने तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम कितने हो जाएंगे विसाधन बस बीस हो गया ज्यादा नहीं ये ज्ञान के साधन एक अध्यात्म ज्ञान नित्यत्म आत्मा के संबंधी परमात्मा क्या स्वरूप आत्मा क्या है कितने कितने आत्मा है कितने व्यापक है उसका क्या स्वरूप क्या धर्म क्या गुण ये विचार करते करते नित्य उसमें रहना अध्यात्म ज्ञान नित्यत्म और ज्ञान के साधन अमानित्व ये सब जो परिपक्व हो जाता है तत्व ज्ञान होता है तत्व ज्ञान का अर्थ तत्व ज्ञान का प्रयोजन क्या है तत्व ज्ञान से क्या लाभ होगा अमानित्व आदि साधन ज्ञान के साधन ये साधन से तत्व ज्ञान होगा अमस में ब्रह्म ये ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी अज्ञान के निमित्त से संसार की निवृत्त हो जाएगी बंधन की निवृत्त हो जाएगी बंधन ये बंधन निवृति मोक्ष है इसका प्रयोजन जो तत्व ज्ञान का प्रयोजन उसका अर्थ थोड़ा विचार करना तत्वज्ञान यदि हो जाए और सांसारिक धर्म सम्मति नहीं मिले तो कुछ लाभ है ऐसा सांसारिक धर्म सम्मिति मिले तत्वज्ञान हो तो कोई बात नहीं क्या चाहिए तत्व ज्ञान से क्या मिलेगा मिलने वाला तो कुछ नहीं कुछ मिलेगा तत्वज्ञान से तत्व चिंतन तत्व ज्ञान होने के गया फिर तत्व चिंतन करना चिंतन करते बुढ़े हो जाएंगे फिर तत्व चिंतन तत्व ज्ञान होने गया तत्व चिंतन करने की आवश्यकता नहीं आत्म कल्याण तो कहते कि कल्याण क्या चीजें क्या होगा आत्मा का तत्व ज्ञान होने आत्मा का क्या हो जाएगा बंध की निवृत्ति और जो आत्मस्वरूप कल्याण ही परमानंद की अभिव्यक्ति अपने परमानंद स्वरूप उसको पता नहीं चलता उसकी अभिव्यक्ति उत्पत्ति ने अभिव्यक्ति और दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति आगे कोई दुख नहीं दुख के लिए भय नहीं कृत कृत्यता हो गया सब कुछ बड़े अब कुछ जरूरत नहीं तृप्ति कुछ करते हुए नहीं कुछ देखने क्या नहीं घूमने क्या नहीं घूमना देखना जितने घूमे तो समाप्त तो नहीं होता है कोई बूढ़े हो गए तो भी कुछ दुखी गर्मी कुछ क्या हो गया घुमर गया विदेश हुआ घुमाए बस विदेश घुमाएंगे तो कोई मर गया तो कष्ट <laughs> तो दूर हो जाएगा तो दुख दूर इससे नहीं होता है आकर फिर जैसे कोई से दुखी खाली रुपया जो अधिक होता है रुपया कैसे ही करते है लोग सदुपयोग नहीं पर रुपया कमाना तो करते नहीं सब को प्राप्त नहीं होता पूर्व पुण्य से प्राप्त होता है किंतु उसके बाद उसका सदुपयोग नहीं कर पाते है कमाने का विषय सदुपयोग करना और कठिन है सदुपयी दुरुपयोग तो धन रहता है तो कर, कोई तो खर्चा नहीं करते कोई थोड़ा देश विदेश घूम करके उड़ा देते हैं तो दुरुपयोग करते ना करते समय न कष्ट होगा दुरूपयोग करते ना करते हैं ये नहीं तो उसका प्रयोजन है क्या है तत्वज्ञान उनसे क्या लाभ है तत्वज्ञान प्राप्त करना और बाकी अन्य जितने करके क्या लाभ है ये संसार क्या है संसार अनादिकाल से चल रहा है कितने हजार करोड़ बार सड़क में गया आया कितने प्रकार भोग सब प्रकार भोग बहुत बार कर लिया फिर भी पेट भरता नहीं फिर कल सुबह होते ही फिर भूख लगती है जैसे सुबह होते भूख लगती है ऐसे मर करके ही जन्म लेगा जन्म लेने के बाद सौ चाहिए छोटे बच्चा होने के फिर बड़ा होता बड़े होने के बाद सौ चाहिए धन सम्मति चाहिए विवाह करना चाहिए पुत्र आदि हो फिर घूमना फिर ना ऐसे करते करते मर गया फिर जन्म लेते सब फिर वही वही चाहिए रोज रोज जैसे भोजन करते तो दो चार दिन पंद्रह दिन लगातार खाएंगे तो उसके बाद भोजन जरूरत तो पड़ता है क्या? मुश्किल चल जाएगा पूरा पूरा ऐसे जैसे चपहली चलता तो ऐसे और अधिक खाने की साथ और बनाओ और चीजें और चीजें इसी प्रकार जितने हजार करोड़ बार भोग कर लिया फिर जानवाल फिर सब चाहिए यही कर रहा है इसलिए ये तत्व तो ज्ञान का ज्ञान हो जाए तो कृत्य कृत्य हो गया तृत्य हो गया रूप प्राप्त करने की इच्छा नहीं कर्तव्य कुछ रही ना नहीं रहा अत्यंत अनिवृति तत्व ज्ञान के अर्थ विचार करेंगे तो तत्व ज्ञान की इच्छा होगी ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी एक साधन है ज्ञान प्राप्ति का साधन में इसको भी रखा तत्व ज्ञान का प्रयोजन विचार करें नहीं जाने से तत्व ज्ञान कोई कहते अरे तत्व ज्ञान हो गया क्या ब्रह्म ज्ञान इसे क्या रखा है कुछ मिलने वाला नहीं किन्का प्रयोजन विचार करें एक ब्रह्म ज्ञान यदि हो गया और जितने जीवन में सारे में प्रारंभ में दुख है सारे दुख दुख आभा हो जाएगा सारे इंद्रियों में दुख होते हुए ज्ञानी जो हो जाता है ज्ञान हो जाता है वो क्या देखता है मेरे में सुख है दुख है वो तो जो सुख में ही सुख रूप परिपूर्ण आनंद बाकी जो विषय सुख वो भी दुख कोटी में आया ये कुछ मिथ्या कल्पित छोड़ लेता है आनंद रूपये सर्विंद्रिय मन में कुछ होता रहता है उसे हम बुद्धि नहीं है ये परिपूर्ण आनंद प्राप्त करता है ये भी ज्ञान प्राप्ति का साधन ये त्ञान मित्र प्रवक्तम ये जो कहे गए विषय हो गए इसको ज्ञान ही से कहा गया ज्ञान तो नहीं ज्ञान प्राप्ति का साधन ज्ञान प्राप्ति के साधनों को ज्ञान चौदह से कहा गया संस्कृत में ज्ञान चौदह से तो ज्ञाए नहीं ज्ञान हो जाएगा ज्ञान का साधन हो जाएगा और साधन में भी साध्य का प्रयोग करते हैं आयुर्वेद घृतम घृत आयुर्वेद शास्त्र में आयुवर्धक है रोग निवर्धक होकर शुद्ध घृत आयुर्धी आयुवर्धक है किन्तु आयुर्वेद कृतम कहकर आयु कह दिया साधन में इसे साध्य शब्द का प्रयोग किया जाता है यहां दिल्ली जाने वाली को कहेंगे दिल्ली कितने बजे बम्बे रेलवे स्टेशन जाए पीछे दिल्ली कितने बजे क्या दिल्ली एक घंटा लेट है दिल्ली एक घंटा क्या लेट है क्या दिल्ली चली गई दिल्ली तो अपने थाने में नहीं तो दिल्ली आ गई नहीं दिल्ली अभी नहीं आई दिल्ली बम्बे में कौ आती दिल्ली से आने वाली गाड़ी को दिल्ली कहते हैं, दिल्ली जाने वाली गाड़ी को दिल्ली कहते हैं, दिल्ली कितने बजे कई घंटा लेते हैं, तो इसी प्रकार जाने वाले गाड़ी को भी दिल्ली शब्द से कह साधन को दिल्ली साध्य शब्द से कह इसी प्रकार ज्ञान के साधन को ज्ञान शब्द से गया ये बीस हो गए ज्ञान के साधन जब परमात्मा प्राप्ति की किसी का है इच्छा है इक्कीस की इच्छा है ज्ञान प्राप्ति की इच्छा ज्ञानी प्राप्ति और ज्ञान प्राप्ति के लिए कितने साधन चाहिए भी साधन, उसके पहले साधन चतुष्टय चतुष्ट वेदांत श्रवण करने के लिए और ज्ञानी के लिए साधन ही बताया तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवाया तो ये हो गया अमानित्वादमित्व आदि विसाधन है ये अंतरंग साधन सब चाहिए अज्ञानम यद अत तो अन्य ये तो ज्ञान होगी अज्ञान क्या होगा अन्यथा सब का विपरीत अमानित्वम न प्राप्ति का साथन क्या नहीं तो अज्ञान क्या होगा मानित्व अदम्बित्व तो ज्ञान आएगा अब अज्ञान क्या आ गया सब का विपरीत कर देना ये अज्ञान यद अत्य था सब अज्ञान है अर्थात ये सब विपरीत हो जाएगा तो ज्ञान कभी नहीं होगा और हिंसा दम्भित्व तो, अक्षमा अनाज ये सब जितने हैं इसको छोड़ने के लिए अज्ञान को क्यों, क्यों, क्यों समझना अज्ञान को छोड़ना अब मानित्व तो है ज्ञान प्राप्ति का साधन ज्ञान अरे मानित्व बड़ापन आ गया तो ये अज्ञान है उसको छोड़ना है दम्ब आ गया तो उसको छोड़ना है हिंसा भावी तो उसको छोड़ना अक्षमा असहिष्णता है उसको छोड़ना अनाज कपटाचरण हो गया तो उसको छोड़ना ये तो त्याग करने के लिए भी समझना है सदगुणों को समझे अपने में लाने के लिए अब दुर्गुण का विचार किया जाता है दूसरे में दुर्गुण देखकर निंदा करने के लिए नहीं वो दुर्गुण हम में नहीं आए हमें में कभी दुर्गुण है तो समझ लीजिए मेरा दुर्गुण है अपने में दुर्गुण देखने के लिए दुर्गुणों को समझे तो अपने दुर्गुण दिखेगा नहीं तो अपने में दुर्गुण नहीं दिखेगा दूसरे में तो दुर्गुण बड़ा अच्छा दिखेगा सबको किन्तु अपने में दुर्गुण नहीं दिखेगा अपने सब्दुणा दिखेगा किंतु जब अपने में दुर्गुणा दिखने के लिए ये लग जाए तो परमात्मा प्राप्त करने के लिए रास्ता कम हो गया शीघ्र प्राप्त कर देगा वही करना चाहिए अपने में दुर्गुणा दिखे किसी लिये हटाने के लिए उससे बचने के लिए इसलिए भगवान कहते हैं अज्ञान को भी समझ लो परिहार करने के त्याग के लिए इसलिए बोलू अध्यात्म ज्ञान दर्शन मिथि प्रोत्तान ये जो ज्ञान बीर्ष कहेगा ज्ञान प्राप्ति का साधन ज्ञान के निमित्त कण से ज्ञान कहा गुण है और वस्तु तो ज्ञान के क्या है बताते ज्ञेय वस्तु क्या है ज्ञान बताते हैं जय यंग य प्रवक्षामि जेय यव यज्जा मृतमश्नुते यज्ञा मृतमश्नुते अना पर ब्रह्म परं ब्रह्म न सतन्नाशदुच्य सत्तनाशदुच्येय्या परम ब्रह्म यद ज्ञम तत प्रवक्षा जो जानने योग्य पदार्थ है उसका मैं प्रकर्षण बक्षा मैं प्रवक्षा प्रवचन कहते प्रवचन है ना वही भगवान कहते उसका प्रवचन करूँगा प्रवक्षाई प्रकर्षण बक्षा प्रकर्ष वचन प्रवचन परमात्मा के स्वरूप में प्रकष्ट वचन उसका सटिक निरूपण स्पष्ट निरूपण है प्रवचन प्रवचन अतः प्रकृष्ट वचन परमात्मा स्वरूप के निरूपण सम्यक निरूपण प्रवचन भगवान का तो यज्ञ ब्रह्म उसका मैं प्रकर्ष न क्या अच्छी तरह से कहूंगा क्यों से परमात्मा के प्रवचन से क्या मिलेगा हमको लाभ क्या होगा तुरंत लाभ क्या लाभ ढूंढता है साधक मुख्य नहीं चाहे लाभ फिर भी ये परमात्मा तत्व कहेंगे तो हमको क्या मिलेगा कहते फल सुन लो यज्ञाता अमृत सुनते जिस परब्रह्म ज्ञ है उसको जानने पर अमृतत्व को प्राप्त कर लोगे मुक्त हो जाओगे संसार बंधन से जो ज्ञेय है परब्रह्म उसका मैं कहूंगा परमात्मा के सम्बन्ध अच्छी तरह तो से कहूंगा जिसको जानने पर अमृत और अमृतत्व तो को प्राप्त कर लेता है तभी तो सुनने के लिए बड़े खुश होकर सुनने में एक से लाभ है तो, तो कहते ये ब्रह्म है अनादिमत परम ब्रह्म अनादिमत जिसके आदि है उसको कहें आदिमत आदि वाला जिसके आदि नहीं उत्पत्ति उसको क्या कहें आदि वाला क्या कहेंगे अनाधिमत तो अनादि वाला अनादि वाला तो माया भी अनादि वाला अनादि उसकी भी आदि नहीं है इसे कहते नहीं परम ब्रह्म लेना कार्य ब्रह्म ने परम ब्रह्म अनादि वाला परम ब्रह्म परम ब्रह्म तो बहुत दिन से सुने परम ब्रह्म यही प्रवचन क्या उसका थोड़ा और बताना प्रवचन ब्रह्म क्या है किसने तो देखा नहीं कार्य ब्रह्म सद कह दिन से क्या होगा ब्रह्म ब्रह्म थोड़ा वेदांत सुनने के बाद मैं ब्रह्म हूं मैं ब्रह्म तुम क्या अपना छोड़ो हम ब्रह्म है अब दूसरे कोई आए बड़े पूज्य उनको प्रणाम नहीं किया क्यों प्रणाम करूंगा क्यों भी ब्रह्म हम भी ब्रह्म है उनको क्यों प्रणाम करूंगा मंदिर क्यों में क्यों जाऊंगा मैं ब्रह्म हूं ये ब्रह्म शब्द से केवल जानने से कुछ नहीं होता है ब्रह्म के स्वरूप क्या न हो जाना चाहिए इसे कहते ब्रह्म का स्वरूप क्या है ब्रह्म का स्वरूप कहते में कहेंगे एकांत में जाकर क्या बताते भगवान ब्रह्म है ऐसा नहीं कहना नहीं है ये भी बात नहीं ये हो गया खुदय सब ब्रह्म है ऐसा नहीं नहीं है ये भी बात नहीं बस हो गया एक तेरा राजा एक थे रानी आगे मर, मर गए दोनों खत्म कहानी बच्ची कहता मैं कथा कहानी सुनाऊं कथा सुनाऊं बस दोनों थे मर मर्गी हो गया ब्रह्म कहूंगा कि प्रभु श्यामी बड़े जोर से आवाज़ अवैध करके बताए अर्जुन सो छोड़ के सुनने के तैयार हो गया सब मुख्य सुनने के तैयार हो गए क्योंकि यज्ञाता मृतम स्मृत है परम ब्रह्म कहते हैं भे क्या है कहे वो सत्य नहीं असत्य भी नहीं सत्य नहीं और असत्य नहीं हो गया उदय से उधर उधर श्रुत्य मया सदैव समय एकमेवादित्यम सद्रूप ब्रह्म है सचिदानंद ब्रह्म या भगवान कहते हैं वो ब्रह्म सत नहीं तो ब्रह्म सत है सत नहीं है सदैव समीदी कहकर सत कहा गया और यहाँ कहते सत नहीं ये जो सत यहाँ कहा गया जो इंद्रिय का विषय है ये पुष्प दिखता है आपको पुस्तक देखे नही नहीं क्या दिखता है ये पुष्प है तो कहेंगे पुष्पम अस्ति। जो इंद्र के विषय को प्राप्त है वहां है दिखता है तो अस्थि कहेंगे पिशाचो अस्ति, पिशाच अस्ति ना, पिशाच है नास्ती कहते हो यहाँ पिसाच है या नहीं बोलो कैसे आपको पता चल पिसाच आपके पास खड़े हैं? <laughs> दिखेगा नहीं रहने पर दिखेगा नहीं नास्ती कैसी कहेंगे नास्ती कैसे कहेंगे नास्ती कहेंगे तो हो तो दिखता तो कहीं नास्ती पुष्प रहेगा तो आपको दिखेगा रहेगा तो दिखेगा नहीं दिखता है तो नास्ती और तो जो होने पर भी नहीं दिखेगा और नहीं दिखेगा तो नास्ते कैसे करेंगे पिशाच से कहीं सामने खड़ा है तो दिखेता है नहीं दिखेगा नहीं और नहीं दिखेगा तो नास्ती कहेंगे नहीं दिखेगा तो नास्ती कहेंगे तभी यदि होने पर दिखता जो होने पर भी नहीं दिखेगा नहीं दिखेगा तो नती होने पर भी नहीं दिखेगा तो नहीं दिखेगा तो वायु यहाँ रहने पर भी आंख से नहीं दिखेगा दिखेगा वायु रहेगा तो आंख से दिखेगा वायु भी आपको आंख से दिखता है नहीं इसलिए वायु यहाँ नाती वायु नहीं।, नहीं है बोलो वायु है नहीं दिखता नहीं इसलिए वायु नाती का जाएगा क्योंकि होने पर भी दिखेगा गए तो नहीं दिखने पर नहीं कैसे कहेंगे इसलिए पिसा यदि होने पर भी दिखता है नहीं दिखता तो नहीं कहेंगे जो दिखता पुष्प दिखता होने पर दिखेगा नहीं दिखता तो पुष्पम नास्ती इस हाथ में मेरा पुष्प है नहीं, नहीं, है। नहीं है। क्योंकि पुष्प होता तो दिखता इस हाथ पुष्प दिखता है दिखता है और नहीं दिखता है तो नास्ती इंद्र का जो विषय होता है उसको अस्ति भी कहेंगे नास्ति भी कहेंगे ये ब्रह्म इंद्रिय का विषय है इसे ब्रह्म को अस्ति कहेंगे ब्रह्म है अस्ति इसे कहा जाएगा क्यों नहीं क्योंकि ब्रह्म इंद्र का विषय नहीं है तो ब्रह्म नास्ती कहेंगे नास्ति कहेंगे इंद्रिय का विषय हो तो अस्ति कहा जाएगा नास्ति कहा जाएगा पुष्प को अस्थि कहेंगे या नास्ती कहेंगे नास्ते नहीं कहेंगे पुष्प इंद्रिय का विषय होने से अति भी कहा जाएगा नाति कहा जाएगा पुष्प अति अस्मिन अति अस्थि अस्मिन इसमें नहीं मेरे हाथ पर है आपके हाथ नहीं। आपके पर नहीं है आपके हाथ पर कलम है मेरे हाथ पर कलम नहीं है अस्थि नाति शब्द पर भी जाएगा इंद्रिय के विषय हो तो ब्रह्म किस इंद्रिय का विषय है इसे ब्रह्म के लिए अस्थि नाती दोनों नहीं कहा जायेगा अस्तिनाति नास्ती कहें नहीं कहेंगे तो अभी किसका निषेध कर दिया का निषेध कर दिया उत्पत्ति के पश्चात भावी जो जायते अस्ति वर्धते भाव विकार है घटो उत्पन्न होता है घटो जायते जाने के बाद घटो अस्ति फिर वर्धते विपरिणमते अपश्यते किसी भाव पदार्थ में छह विकार जन्म हुआ अस्थि फिर बाद बच्चा बढ़ता है बढ़ते शरीर में भी परिणाम होता है अपक्ष होता है वृद्धा हो गया फिर वि परिणाम होते नष्ट हो जाता है। घड़ा मक, भी हो कपड़ा भी हो उत्पन्न हो गया अब है उसमें कुछ कुछ लगता है धीरे धीरे धीरे धीरे उसमें वृद्धि होती है बहुत सूक्ष्म रूप से मकान भी कुछ महिला जमता कुछ होता वृद्धि फिर कुछ दिन के बाद बहुत मकान अच्छा बनाया सौ साल दो साल के बाद 200 साल के बाद उसमें धीरे धीरे आशा होगा ऊपर से जितने सीमेंट लगा से गिर पड़ेगा अंदर से पत्थर भी खराब होता है ईट भी खराब होते हैं, विपर्णमते, फिर अपक्ष अंत में समाप्त हो जाता है फिर तोड़कर तोड़ दो ये सब भाव विकार में एक अस्त्र विकार है जो जन्म के पश्चात भावी जन्म के पश्चातभावी विकार विकार ब्रह्म में है अस्थिर विकार ब्रह्म में जन्म के पश्चात भावी अस्तित्व ब्रह्म में या नहीं ब्रह्म में सदरूप ब्रह्म में जन्म के पश्चात भावी अस्तित्व नहीं क्योंकि जन्म ही नहीं है इसे न सत जन्म के पश्चात भावी जो सत्ता है उसका निषेध और इंद्र के विषय नहीं इसलिए कहा गया सत्य नहीं और उस असतभावी नहीं कह सकते तो ब्रह्म स्वरूप यह है न सत न सत्यलो श्लोक बोलो जे तवीत मृतम शनुते अनादिप न सत न सदुच्य के विषय नहीं सात शब्द से नहीं कहेंगे सत अस्थिक के ज्ञान का विषय नहीं होगा तब तो, तो सीधा असत तो होगा जो सत नहीं ना सत्य असत न सत्य असत्य सीधा सत नहीं तो असत होगा ऐसे संक्रांत से कहते नहीं और असत्य भी नहीं सत नहीं कहा जाएगा किन्तु असत तुच्छा सस भी चार जैसे नहीं क्योंकि ब्रह्म के अस्तित्व का ज्ञान होता है सब सर्व प्राणियों के इंद्रिय रूपोपाधि के द्वारा सर्व प्राणियों के इंद्रिय रूपोपाधि से इंद्रियम इंद्र इंद्रिय शब्द बनाने के लिए पाणिनि महर्षि ने सूत्र बनाया इंद्रियम इंद्र लिंगम इंद्र दृष्टम इंद्र दृष्टम इंद्र सिस्टम मिं। इसी इंद्र का लिंग है इंद्रिय इंद्र है परमात्मा परमात्मा का ज्ञापक है इंद्रिय इंद्रिय कर्ण कारण के द्वारा विषय का ज्ञान हो रहा है कारण है तो उसका कोई करता है इंद्रिय कर्ण से ज्ञान होता है तो ज्ञाता कोई है इंद्र परमात्मा कोई है तो इंद्रिय वहां काम करेगा दिवाली में मूर्ति बनाते पत्थर में बड़े सुंदर मूर्ति बनाते हैं चक्षुरादि करण है चक्षु बना दिया उसे परमात्मा आत्मा उसके अंदर सिद्ध हो जाएगा वो चक्षु इंद्रिया नहीं है इंद्रिय जैसे बनाया पत्थर में चक्षु जैसे दिखने पर इंद्रिय कहेंगे क्या आपका जो आपके शरीर में नाक कान दिखता है वही घन्द्र श्रवण इंद्र हुए वो शरीर के अवैध है वो इंद्रिय नहीं इंद्रिय तो प्रत्यक्ष दिखेगा नहीं पत्थर में इंद्र जैसे बना दिया इंद्रिया नहीं इंद्र जी कहीं है तो वहां आत्मा है जीव है तभी तो जीव के इंद्रिय बताए इंद्र परमात्मा का लिंग इंद्र इंद्रियम इंद्र लिंगम यह सारे प्राणियों के इंद्र के द्वारा सिद्ध करेंगे परमात्मा है सर्वत पाणीपादन तथा पानी सर्वतो शिशिरो मुख सर्वतो शिशिरोख श्रुतिमकतुतिम्लोकमावृत्तम आवृत्त पाणीपादिशिरोखम सर्वतुतिम्लोक सर्वृत सर्वतः पाणीपादन तथ तथ ब्रह्म सर्वत्र पाणीपादम पानी हाथ पाद सर्वत्र जिसके सबोर प्राणीपाद सर्व हो रहे सर्वत अक्षी शिरोमुखम चक्षु शिव मुख सारे प्राणियों के हाथ सारे जीवों के पाद सारे प्राणियों के अक्षी शिव मुख जितने सौ कुछ है परमात्मा का सौ यही सौ है सर्वत्र श्रुति लोग सर्वत्र श्रुति वाले सवर्ण इंद्रिय वाले भी सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वत्र व्यापक होकर स्थित परमा परमात्मा का जीतने पाणियों में सब इंद्रिय सब इंद्रिय परमात्मा का है उनके अलग इंद्रिय नहीं उसी इंद्र के द्वारा उनका ज्ञान होता है उनके अपना इंद्रिय कोई जरूरत नहीं पश्चात चु सृण त्याग करना चख्यु रहित देखता है कान रहित सुनता है ये परमात्मा स्वरूप है किंतु सर्वत्र व्याप्त होकर के प्राणी में व्याप्त होकर रहता है सर्वव्यापक जो न सतनाथ दुष्य थे कहा गे जितने गेय धर्म है कोई गेय धर्म ब्रह्म में है ही नहीं गेह का धर्म में ना कहा जाएगा गेह होता है जड़ क्षेत्र क्षेत्र के धर्म जितने कोई धर्म वहां नहीं है शुद्ध ब्रह्म को उपदेश करने के लिए बताने के लिए ये उपाय है अध्यारूप अभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंच्यते अध्यारोप और अपवाद करके निष्प्रपंच ब्रह्म का विस्तार से कथन किया जाता है ब्रह्म का कोई धर्म कोई गुण नहीं किंतु ब्रह्म भिन्न में ब्रह्म भिन्न क्या पदार्थ बताओ ब्रह्म भिन्न कुछ नहीं भिन्न रूप से दिखता है क्षेत्र क्षेत्र जितने हैं देह वो कल्पित वास्तव भिन्न नहीं किन्तु कल्पित भेद उसमें है क्षेत्र क्षेत्र क्या क्या है शुद्ध चेतन से भिन्न अनात्म जड़ पदार्थ सब क्षेत्र है जितने क्षेत्र पदार्थ है क्षेत्र में धर्म है क्षेत्र का धर्म आत्मा में आरोप करते हैं। आत्मा में धर्म है नहीं क्षेत्र का धर्म आत्मा में आरोप करते आरोप करके सब धर्म का निषेध कर देने से शुद्ध भ्रम रहेगा इच्छा द्वेष संघात चेतना जितने इच्छा आदि अनात्मा का धर्म है आत्मा में आरोप करते स्थूलत्व सूक्ष्मत्व हसव दीर्घ आदि अनात्म पदार्थ में जड़ पदार्थ में है बड़ा छोटा ये सब सबका निषेध करना जितने जितने क्षेत्र जना में जनात्मा में जड़ पदार्थ का धर्म उनका निषेध करना आत्मा में आत्मा बड़ा स्थूल नहीं सूक्ष्म नहीं हस्व नहीं दीर्घ नहीं उसमें रूप नहीं रसा नहीं गन्दा नहीं स्पर्श नहीं गुण नहीं जाति नहीं कर्म नहीं सबका निषेध करके शुद्ध ब्रह्म को बताना इसलिए सर्वव्याप्तों की स्थिति है और इशारे प्राणियों के जो चक्षुन इंद्र प्राणी हाथ पैर आदि वही परमात्मा का है कि परमात्मा हाथ पैर है नहीं अपानी जवन हाथ नहीं होने पर भी ग्रहण करने वाले पाद नहीं होने पर भी चलने वाले देखना है। चक्षु रही तो अगर देखता है काम रहते तो सुनना है परमात्मा वास्तव में तो इंद्रिया है नहीं किंतु सब प्राणियों के इंद्रियों को इनका इंद्रिया कहा गया इसी प्रकार आरोपित धर्म निवृत्त करें शुद्ध चैतन्य बताना है ये सब जितने जीव में इंद्र सब है इंद्रिय के द्वारा तो इंद्र आत्मा को है सारे सर्वे में परमात्मा व्याप्त होकर के जिसको भगवान ने कहा अहम आत्मा गुड़ा के सब सर्वभूता से तिथ का सारे जीवन में मैं हूँ मया तथम इदम सर्वम जगत अभ्य मृत्यना सर्वत व्याप्त है इसलिए असत नहीं है सत्य नहीं इंद्रिय के विषय नहीं न कि इतने मात्र से वो ब्रह्म असत होगा सस विषाणा खरगोश के सिंह जैसे बंध्या पुत्र जी ऐसा नहीं सर्वत्र बोलो सर्वतः सर्वतो शिव मुखम सर्वतःतिलोके सर्वेन्द्र गुणाभासगुणाभास सर्वेन्वर्जित सर्वेन्द्रिय विवर्जित असक्त सर्वृच्च अशक्त निर्गुणं गुणभोक्तृच निर्गुणं गुणभोक्तृच सर्वेन्द्रिय गुणाभास विवर्जित सतर्वीच सर्वेन्द्रिय गोड़ा गुणाभाषम जितने सो पानीपाद आदि है सब सर्वतः पानीपाद आदि जब कहेंगे तो परब्रह्म ब्रह्म में ऐसा हाथ पैर आदि सब उनका होगा कहते नहीं है ऐसा नहीं सर्वेन्द्र गुणाभाषम सारे इंद्र के गुण से गुण जुत जैसे लगता है सर्वेन्द्रिय गुणाभाषम बात तो वही नहीं सारे इंद्रिय के गुणों ज्ञानेन्द्र कर्म इंद्र आदि बुद्धिमान है उनके समान उनका गुणों इसे जैसे लगता है वास्तव यही नहीं सर्वेन्द्रिय विवर्जितम सारे इंद्रिय से रहित है, कोई इंद्रिय नहीं इंद्र का धर्म भी नहीं इंद्रिय गुणों से जैसे दिखता है वास्तव यही नहीं आरोपित होता है सर्व से रहित असक्तम किसके साथ उसका संग नहीं होता है संत असंग आत्मा तो असंग असंगो असंग पुरुष आकाश के समान किसके साथ लिख्त नहीं होता है फिर भी सर्ववृत असंग होते हुए सब को भरण प्रसन्न करने वाले परमात्मा है सर्ववृत् सब धारण प्रसन्न करने वाले सदृप ब्रह्म में सब कुछ है सर्ववृत और निर्गुणम सत्व जत्तम तीन गुण है शुद्ध ब्रह्म में कितने गुण है मातव गुण नहीं सत्व गुण रुझ नहीं निर्गुणम गुणरहित तो होते हुए भी गुण भोक्तृच गुणा भोग करने वाले गुण क्या सत्वरजतम का भोक्तृभ करने वाला गुण का कैसे भोग होगा सत्व गुण सुख से परिणत होता है रजगुण का परिणाम दुख तम गुण का परिणाम मोह सुख तुग मोह का अनुभव करना उपलब्धि करने वाला आत्मा सत्वरजतम का परिणाम होगा सुख तुग मोहाकार सुखत्व महाकार को जानने वाले है पर ब्रह्म इसे गुणों का भुगतता गुण का उपलब्ध गुणों को दान जानने वाला है स्वयं निर्गुण है किन्तु गुण के कार्य सुखद मोह को जानने वाले प्रकाश करने वाले सारे पदार्थ जड़ पदार्थ अप्रकाश रूप है अप्रकाश रूप को प्रकाश करने वाले आत्मा है इसे गुण निर्गुण होते हुए गुणभुक्ता असत होते हुए सब धारण प्रसन्न करने वाले सर्वेन्द्र के गुण जैसे उसमें दिखता है किन्तु इंद्रिया विवर्जित सारे इंद्रिय के गुण जैसे उसमें दिखने पर भी वस्तु इंद्रिय इंद्रिया रहित असंग होता हुआ भी सबको धान पसन्न करने वाला निर्गुण होता हुआ भी सारे गुणों को भोगने वाले गुणों को प्रकाश करने वाले ऐसे पर ब्रह्म स्वरूप है श्लोक बोलो सर्वे इंद्रिय गुणाभाषण सर्वेन्द्र सशतम सर्वभिचै गुण गुणभोक्ति ब्रह्म परमात्मा फिर कहाँ है सर्वेन्द्र में ये बताते भगवान स्वयं बैरंत भूता न बैरंत भूता मचरचर चरंच चूक्ष्म तदिजेय सूक्ष्म तदिजेय दूरस्थं चांति के तत्त दूरस्थंशा चतत् बैर भूता चरम चरम एवं सूक्ष्म बहिर अंत भूता नाम भूतान बहिर अंत सारे प्राणियों के बाहर भी है और अंदर भी है बाहर भी है और अंदर लोटे को ले करके लोटे में पानी भर दो भर जाएगा का चिंता चिंता क्या है भर जाएगा लोटे में पानी भरने भरेगा तो लोटे को लेकर के जल में डूबा लो अभी लोटे में पानी रहेगा रहेगा लोटे का अंदर है बाहर है पानी अंदर पानी बाहर पानी क्योंकि तो जितने अंसर पीतल के लोटा है इतने अंसर पानी है लोटा बनाया पीतल से बनाया ताम्र से बनाया कितने आधा किलो ओजन होगा आधा किलो ओजन ताम्र से लोटा बनाया पितल से लोटा बनाया पानी में डूबाया अंदर जितने पानी है बाहर पानी तो चाहिए जो आधा किलो लोटा ताम्र से बनाया पितल से बनाया इतना पानी है या नहीं है नहीं है इसी प्रकार परमात्ता सबके अंदर है और बाहर है कुछ बीच में खाली जाकर रह जाएगा अंदर है और बाहर है बीच वाला खाली हो गया ना बीच में इसे कहते आचरण चरम है वजह जो आचर है जो वो भी, है। भी हो जड़ पता है तो अचर कहते वो भी परमात्मा है अचर भी हो तो सर्व व्यापक सर्वत्र है सब कुछ है परमात्मा बीच में कोई खाली नहीं है बीच में कहीं खाली एक अनुपरिमाण यदि कहीं खाली हो जाए तो सत्यम ज्ञानम अनंतं ब्रह्म ब्रह्म अनंत है इस श्रुति का विरोध हो जाएगा अनंत का कहीं भी किसी देश में किसी काल में किसी वस्तु में उसका अभाव नहीं तो फिर ऐसे पर ब्रह्म है तो क्यों दिखता नहीं सर्वत्र है वो दिखता नहीं जो नहीं दिखता है ये क्यों कहते कारण बता सूक्ष्म अत्यंत सूक्ष्म है सुकोन से विज्ञान होता है सुखियों का क्या का है, हाँ, था अनुपरिमाण सुखों का अनुपरिमाण है तो हाँ घर में तो समय नहीं मिलता पुस्तक पढ़ने के लिए ये बैठ बैठकर पुस्तक पढ़ते रहो <laughs> सुख का क्या थे अनुपरिमाण परिमाण हाँ छोटा में तो कितने छोटा इसे भी छोटा है ना अनुपरिमाण छोटा नहीं है सुखा सर्वगौतम सूक्ष्म आकाशम न पुलिपे सूक्ष्म है आकाश जैसे सूक्ष्म आकाश छोटा है ना अनुपरिवा न छोटा नहीं है इंद्रिय का विषय नहीं और उसको काट नहीं सकते जला नहीं सकते देख नहीं सकते, ले नहीं सकते, फेंग नहीं सकते, ऐसे सूक्ष्म है आकाश के समान व्यापक है इधर तक तो का व्यापक बहिरंत से होता ना सर्व व्यापक और सूक्ष्म कैसे कहेंगे सूक्ष्म कहा तो छोटा नहीं सूक्ष्म कहा तो उसमें कोई संबंध नहीं होता है इंद्र का विषय नहीं होता है खड़गर से काट नहीं सकते अग्नि से जला नहीं सकते, उसको लेकर नहीं जा सकते छोड़ नहीं सकते फेंक नहीं सकते, ये सूक्ष्म है सूक्ष्म होने से क्या होगा कहीं होने से अभिज्ञ सूक्ष्म होने के कारण नहीं दिखता इंद्र का विषय नहीं होता है क्यों नहीं होता है अत्यंत सूक्ष्म है अभ्यक्त है विषय नहीं होने से अभिज्ञ तो फिर उसको प्राप्त करेंगे क्यों कैसे कहा प्राप्त करेंगे कहते दूरस्तम बहुत दूर जाने पर आत्म तत्व वहां मिलेगा हैं? नहीं मिलेगा तो व्यापक नहीं होगा आत्मतत्व परिचन्न हो जाएगा परिचन्न हो जाएगा तो अव्यापक क्या होगा आत्मा का अर्थ व्यापक हो दूर जाओ तो भी आत्मा है दूर जाओ तो भी आत्मा आकाश का तो अंत हो जाएगा जो कि आकाश का अंत होता है ये वैज्ञानिकों को नहीं समझ पाएंगे आकाश, तो तो आकाश का क्या अंत होगा वो अनंत कहेंगे तो नाराज हो जाएंगे कि आकाश का क्या अंत होगा वो तो ना देश सत्यांत ना काल से अंत नाश नहीं होता है अंत भी नहीं होगा तो आकाश का भी अंत होता है वेदांती कहेंगे अंत होगा आकाश पांच भूता में से आकाश की उत्पत्ति आकाश का नाश होता है आकाश परिचय माया तो ब्रह्म के एक देश में उसके एक देश में आकाश है आकाश से किंतु आकाश का तो हुआ आकाश के बाहर भी आत्मा है सब के अंदर बाहर है आकाश के अंदर है आकाश के बाहर है अंदर भी है बाहर है आकाश से भी व्यापक हो आकाश का तो अंत हो जाएगा आत्मा का अंत नहीं होगा तो दूरतम तो दूर में थे दूरस्ता तो क्या नहीं दूरा दूर है दूर से भी आउट दूर में आउट दूर जायेंगे तो आउट दूर में तो दूर में है तो यहाँ नहीं होंगे परमात्मा कत अंत के पास में भी है दुरा सदुरे दूरा सदूरित अधिक अंदर और जितने अपने पास में है उससे भी और पास में जितने पास में होते हैं वो समीपतर से भी समीपतम समीपतर से भी समीपतम से भी समी पथर समी समी समी समीपतम समीप समीपत्र समीपतम समीप पास में रहने वाला है और पास में रहने पर समीपत और सबसे पास हो गया समीपतम समीपतम से भी समीपत उसे भी और पास हो ये कहते इंग्लिश में क्या कहते हैं नियर देन देरस्ट नियरेस्ट हो गया तो समीपतम उससे फिर समीपत्र कहा प्रयोग करेंगे आगे प्रयोग नहीं होता है संस्कृत में प्रयोग नहीं संग इंग्लिश में प्रयोग नहीं होगा समीपतम से भी समीपतर क्या समीपतमता सबसे समीपतमा उसी बार समीतम रखे तो समीपतम तो मतलब अपने स्वरूप है उससे कोई समीपतमा नहीं हो सकता है उससे समीप अपने स्वरूप जो अपने से भिन्न है ये समीपतमा कहेंगे उसे समीपत्म मतलब अपने स्वयं स्वरूप भिन्न ही नहीं जो परमात्मा तत्व ब्रह्म से भिन्न नहीं और के लिए दूर से दूर में है ज्ञानी के लिए अंति को अपने हृदय में स्थित अपना स्वरूप है स्लोगो को बोलो भाई, भाई। भूतान चरम चरमेव सूक्ष्म विज्ञे दूर शांति के तत्व परमात्मा कहाँ है विख्या सिद्ध हुआ सर्वत्र प्राप्त करने के लिए कितने दूर जाना पड़ेगा है? तो ध्यान करने के कितने दूर जाना पड़ेगा हैं है? आई बात है? को ध्यान औ सत कहा ध्यान करना अंदर है बाहर जहां इच्छा अंदर है बाहर है दूर में पास में मन जहां जाता है वहां भगवान है या नहीं जहां मन जाते है वहां भी भगवान है अभी, अभी स्वच्छ आप स्वतंत्र है जहां ध्यान करना करो मन कहीं चल जाता है तो देखना क्या समझना वहां भी ब्रह्म है मन को छोड़ तुम भागो को जहां जाना जाओ देखो जहां जाओ वहां हम ब्रह्म का चिंतन करेंगी ब्रह्म सर्वत्र है अगर मन को इंद्र को रोकने की आवश्यकता नहीं मन जहां जाता है वहां देखो वहां भी ब्रह्म है दूर मन जाएगा ब्रह्माण्ड घूमता है तो भी ब्रह्मांड में वहां ब्रह्म है पास में तो ब्रह्म है अंदर भी ब्रह्म है बाहर भी ब्रह्म है सब ब्रह्म है सर्वत्र अब इसका चिंतन करो भूस्तक रख देना हाथ तो में रखेंगे तो ध्यान नहीं ध्यान करो आंखें बंद करके बैठो थोड़ी देर इधर उधर देखना नहीं शांत होकर के सर्वत्र सब ब्रह्म ही है जहां जाता है मन देखो वहां भी ब्रह्म है मिस बस ब्रह्म ही ब्रह्म है सर्वत्र अब ब्रह्म से बिना जड़ मिथ्या है शुद्ध चेतन ब्रह्म है आकाश के समान व्यापक है और ही पारा है बाकी सब कल्पित है झूठ मरु में जले के समान है सब पदार्थ के समान बाहर पदार्थ सो झूठा है ब्रह्म सर्वत्र मन जहां जाए वो ब्रह्म है देह के अंदर ब्रह्म बाहर सब पदार्थ ब्रह्म ही है ओम हरे ओम हरे ओम हरे ओम, हरे। ओम, हरे। ओम तस्थ बंत अंतस्य भूताना अंदर बाहर है अचर भी हुई है चर भी हुई है सूक्ष्मण से नहीं जाना जाता है दिखता नहीं दूर अज्ञानी के लिए दूर में चेत है दूर से दूर में भी है की अपना स्वरूप होने का ना न स्वरूप है ज्ञानी के लिए ये श्लोक बोलो बहिंत भूताना चरन्चर चूक्ष्मत्म दूरस्थिक अभक्त भूतेषु अभक्त भूतेषु विभक्त चित् भूतभतृ चज्ञ भूतभतृच ते ग्रशिषु प्रभ विषु ग्रशिष्णु प्रभिष्णु अविभक्त भूतेषु विभक्तम स्थितम भूत भक्त वशिष्णुष्णु चूते सुतम विभक्तमच स्थितम सारे भूत में प्राणी में सब के शरीर में वस्तुतः अभिभक्तम आकाश के समान कोई विभाग नहीं होता है जिसे आकाश का विभाग नहीं होता किसके द्वारा सारे प्राणियों में अविभत आत्मा तत्व है विभक्तम विवत से विभत होता नहीं विभत जैसे लगता है देह अलग अलग होने के कारण देह आत्मा है तो आत्मा भी भिन्न भिन्न जैसे लगता है जैसी जैसे है और वह ज्ञ ब्रह्मा, भूत भर्त भूतों का भरण करने वाले पोषण करने वाले वे ब्रह्म सारे भूतों में आश्रित है सबका आश्रय है को भरण करने वाले धारण करने वाले वही भूतभर्ती जम स्थिति काल में सबको धारण करने वाला है ग्रसिष्णु प्रलय काल में ग्रास करने वाले सब को अपने में ले लेने वाला है ग्रसिष्णु ग्रास करने वाले अब प्रभ विष्णु उत्पत्ति काल है सबकी उत्पत्ति करने वाले तो जो ब्रह्म से परमात्मा ज्ञाव भूतों को धारण पोषण करते प्रलय काल में और ग्रसिष्णु ग्रास करते किसम हो विष्णु प्रलय काल में प्रलय काल में इतने देर में प्रलय होता है <laughs> प्रलय तो बहुत प्रति होता है नाश होता ही रहता है दिखता नहीं ग्र विष्णु और प्रभ विष्णु उत्पत्ति करने वाले रज्जु आदि ने सर्प दिखता जीता ऐसे कल्पित सर्प की उत्पत्ति राज्य से होती है इसी प्रकार एक कल्पिता ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति ब्रह्म से ही और सर्प प्रतिष्ठ नष्ट होने वाला है कोई है तो दिखता है सर्प दस सौ व्यक्ति तो सर्प दिखते हैं जब तक तो दिखता है तब तक सर्प की प्रतीत होती है सर्प एक ही समय हो जिसको रज्जु ज्ञान हो गया सर्प उसका नष्ट हो गया सौ व्यक्ति में से एक को रज्जु दिखने के बाद उसका सर्प रहेगा अन्य लोग की सर्प रहेगा फिर 10 दो, को साल पर सर्प रजु ज्ञान हो गया अभी पर कितने के ना नब्बे पहले एक को ज्ञान हुआ था रजु ज्ञान अभी 10 हो गई कितने रह गया नब्बे क्या रजु ज्ञान रजू दिखेगा कितने को रज्जु 10 को दिखा पहले एक को दिखा था 10 को दिखती ज्ञान हुआ रजु ज्ञान ग्यारह को हो गया सर्प कितने के लिए दिखेगा नवासी के लिए फिर पांच को ज्ञान हो गया रजु ज्ञान सर्प कितने में रहेगा हा? हाँ थोड़ा देता है।, है तो हिसाब हो जाएगा अब बिल्कुल तमोगुणे में जो है ना वो सोते दस सो सो में बैठे सो से दस एक आ, फिर को ज्ञान हुआ फिर दस को ज्ञान हुआ फिर पांच को ज्ञान हो, हो गया कितने चले गए कितने चले गए सोलह चले गए और 50 गो ब्रह्म ज्ञान हो ये रज्जु ज्ञान हो गया कितने बचेंगे हैं? कितने न और हाँ ठीक है अभी ठीक हुआ <laughs> अभी सबको मालूम नहीं हुआ बोलो कितने बचे चौतीस बचे और 50 हो गए ना पहले सोलह होगी तो और पचास चलेगी और कितने रहेगी चौथी सी सब के समय एक साथ नहीं कितने सर्प नष्ट होते हुए, फिर किसका भ्रम अधिक हो गया अब छह व्यक्ति का भ्रम हो गया सर्प फिर कितने सर्प उत्पन्न हो जाएंगे? छह हो जाएंगे, उत्पन्न हो गया उत्पन उत्पन उत्पन छह मिलकर चालीस होंगे इसी प्रकार प्रादिवासी के पदार्थ की उत्पत्ति न सही से कल्पना करते जैसे स्थिति नहीं होने पर भी इसी प्रकार एक प्रपंच का भौत भरण पोषण करने वाले तीटि काल में ग्रास करने वाले किसम हो कौन ग्रास करेगा पर ब्रह्म और उत्पत्ति करने वाली वही है प्रभु विष्णु इस राज्य से सर्व उत्पत्ति ऐसे ब्रह्म से सारे जगत की उत्पत्ति तो ब्रह्मा जगत का उपादान काम है कैसे उपादान कारण नहीं उत्पत्ति हाँ विवर्त उत्पादन कारण ये तो नहीं बता पाते कोई सर प्रपंच का ब्रह्म उपादान कहना कैसे उपादान न विवर्त उपादान कहना और कोई अन्य प्रकार उपादान कहना कोई होता है परिणाम उपादान कान कोई है जगत का क्या है माया माया है जगत के परिणामी उपादान क्या विवर्त उपादान न ब्रह्म सर्प को सुन करके डर जाते हैं ना चो हसलो को बोलो अभिभक्त भूतेषु विभक्त स्थिति चेषु प्रभव च ये सर्वत्र विद्यमान कहते फिर नहीं दिखता है तो कोई अंधकार जैसे कोई पदार्थ होगा अप्रकाश अंधकार होगा कहते अंधकार नहीं और क्या है ज्योतिषा त्योतिष ज्योतिषा जोति तजतिष तमस पर मुच्य तमस पर मुच्यसे ज्ञान जेय ज्ञान गम्यं जानं जेय ज्ञान गम्यं हृदय सर्वेष्टेष्ट ज्योतिषा त्योतिष तमस परुच्य तद ज्योति प्रकाश स्वरूप है ज्योतिषाम अभी त्योति पर ब्रह्म ज्योतियों के भी प्रकाशक है उनका भी प्रकाश स्वरूप है आत्मचैतन्य ज्योति से प्रकाशित होकर के ही सूर्यादि का प्रकाश है सूर्यादि प्रकाश का भी प्रकाशक आत्मस्वरूप चैतन्य ज्योति ज्योतिषाम ज्योति ज्योतियों की भी ज्योति स्वरूप है तो और तमसा परम अंधकार और ज्ञान नहीं उससे परे ही तमसा अंधकार का संबंध उसमें नहीं वही ज्ञान स्वरूप है सत्यम ज्ञान मनंत ब्रह्म वही ज्ञान स्वरूप है और वही ज्ञेय भी ज्ञान यद तत्प्रवचा में ब्रह्म भी उसको ही जानना है एक ही ब्रह्म ज्ञेय है अनेक पदार्थ नहीं सारे पदार्थ जितने स्वर में ज्ञम यभ भगवान ने एक तत्व एक ही है उसको जानना उसको छोड़कर बाकी जितने जानो सब अज्ञान के अंतर्गत है एक ब्रह्म का ज्ञान नहीं है बाकी जितने पदार्थ जान ले अभिमान करने के लिए तो सरल है बहुत हमको मालूम है बहुत मालूम है किंतु एक ब्रह्म का ज्ञान नहीं तो कुछ मालूम नहीं क्योंकि जितने मालूम तो है स्वामित झूठा झूठे पानी बहुत देख लिया झूठे पानी पी लिया भूखा था सो गया था स्वप्न देखा भोजन कर लिया पानी भी पी लिया जितने भोजन कर लिया जितने पानी पिला उठने के बाद कितने रहता पानी पेट में भोजन बो, है इसी प्रकार झूठे पदार्थ बहुत जानने के बाद भी कुछ नहीं जाना जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ ब्रह्म ज्ञान हो गया तो आगे और क्या जानने का बचा न कुछ जानने का न कुछ प्राप्त करने का न खाने का न पीने का कुछ अब जूठा है कुछ नहीं और देह रहता है देह सी व्यवहार होता है अज्ञानी कल्पना करता है ज्ञानी तो अपने अपने को निर्विशेष परब्रह्म मानता है निर्विश्वर्ष ब्रह्म थोड़ा थोड़ा चलता है नहीं चलता है हैं? खायेगा तो खाएगा नहीं ब्रह्म में खाना चलना पीना कुछ नहीं होता है देह इंद्रिय के धर्म देह इंद्र में रहेगा और ज्ञानी देह इंद्र के धर्म को आत्मा में आरोप करके कहता अहम गच्छामी अहम पश्या अहम खादामी ये सब कहता है और अज्ञानी लोग को देखकर देख कर कल्पना सर्वकल्पना करेगी ज्ञानी ज्ञानी गच्छति ज्ञानी खादती ज्ञानी पठती उपदिशती ये अज्ञान लोग को व्यवहार करेगी अज्ञानी की भाषा से ज्ञानी तो सब सर्व इंद्रस मन से होते समय हो अपन को क्या मानेगा मैं चलता हूं खाता हूं कुछ करता हूँ कुछ मानेगा करता तो है ना क्योंकि वो अपने को निर्विशेष पर ब्रह्म मानता है जिसमें कोई क्रिया होती नहीं तो जो मानता है वो तो ठीक मानता है गलत मानता है खाते हुए भी कहता मैं नहीं खाता हूँ चलते हुए कहता नहीं चलता हूँ अज्ञानी की दृष्टि चलता है शरीर चलता है ज्ञानी की दृष्टि से नहीं चलता है ज्ञानी की दृष्टि से शरीर नहीं चलता है शरीर तो चलता है ज्ञान की दृष्टि क्या नहीं चलता है ज्ञानी अपने को जो मानता है नहीं निर्विशेष स्वरूप निष्क्रिय ब्रह्मा वो चलता है कहता है तो, ज्ञानी तो अपने को सर, स्थल सर्व मानता है या अपने को सूक्ष्म स्वर्य मानता है इंद्रिय मानता है या सर्व मानता है तो इंद्रिय के द्वारा शर्य के द्वारा गमन गम, भक्षण कुछ होने पर भी ज्ञानी मानता है मैं निष्क्रिय हूँ सर्वव्यापक हूं, सर्व हूं उसमें कोई कर्म कुछ नहीं होता है तो इससे ज्ञान भी हुए ज्ञ ब्रह्म भी हुए अरे गम्यम ज्ञान होने पर क्या मिलता है ब्रह्म ज्ञान होने पर क्या मिलेगा बस ब्रह्म ही मिलता है ब्रह्म वेद ब्रह्म ही बहुत ब्रह्म ऐसे ब्रह्म मिलता क्या ब्रह्म कोई अप्राप्त नहीं की प्राप्त होगा तो भी ऐसे गौण प्रयोग होता है प्राप्तस्य से प्राप्ति अप्राप्त की प्राप्ति नहीं ब्रह्म नित्य प्राप्त है अज्ञान के कारण अप्राप्ति का ब्रह्म अप्राप् था अप्राप्ति भ्रमण सौ जान से क्या कहेंगे ब्रह्मा प्राप्त हो गया माला गले में माला खो गई माला खो गई माला की अप्राप्ति का ब्रह्मा हो गया देख लिया तो कहेंगे माला मिल गई माला मिल गई खुश हो गई माला मिल गई कहा थी <laughs> गले में थी ज्ञानी क्या रो रहा था सबको कहा तुमने ले लिया वो ले लिया चोर, चोर बहुत लोग चोर चोर करने लगा हमारी माला कितनी कीमत है माला माला कौन ले लिया कौन ले लाता है वो लेने ले वाले अमुका अमुका आया था कौन आया था कौन का आया था कितने हिसाब करेंगे कितने पाप करते हैं कोई लिया नहीं लेने पर भी लेने वाला एक है कि जिसकी माला खो गई कितने को चोर मानता है कितने को मानता है भले किसको कहता है किसको नहीं कहता है माला जो चली गई तो किसने तो लिया और पचास बेटे आए थे किसको निश्चय करेंगे कौन ले गया सबके लिए कह सकते हैं कोई ले गया कोई ले गया ये पाप होता है जो चोरी करने वाले एक चोरी करने का पाप होता है और जिसकी चोरी हुई वो उसे कितने पाप करता है चोरी करने वाले कितने में दिए एक और जिसकी चोरी हुई कितने को चोर बनता है <laughs> कितने पाप उसके ज्ञान गम्यम वही है और ऐसे ब्रह्म कहा है सर्वस्य हृदय विस्थितम अपने के हृदय में विशेष रूप है सामान्य रूप से नहीं सामान्य तो सर्वत्र विद्यमान है तो सर्वत्र विद्यमान है और आपके हृदय में विशेष रूप से है विशेष रूप से क्या है वही अभिवत होते है आपके हृदय में वही उनकी उपलब्धि होती है विशेष रूप से आपके हृदय में बुद्धि में स्थित है ढूंढने के लिए क्यों इधर भागना फिर है अपने बुद्धि में स्थित है वही मन लगा वही उसकी उनकी अभिव्यक्ति हो जाती है विशेष रूप से चीतावास रूप से अभिव्यत होने पर वही बिंब रूप चेतन हुई है जहाँ प्रतिमा आपको दिखित है उसको मैं मानकर बैठे प्रतिमा को और अपने स्वरूप बिंब को देखने के लिए वही देखना है इसलो के बोलो ज्योतिष ज्योतिष तमस परम उचम सर्वस्वी ज्योतिष में स को तो पहले विसर्ग हुआ था सू रे रू हो गया रू करने के लिए क्या सूत्र रू होने के बाद रेप को विसर्ग करने वाले सूत्र क्या है खर अवसाने और विसर्जनीय उसके बाद विसर्ग को सव हो गया क्या सूत्र विसर्जनीय श ज्योतिष शव बन गया क्षेत्र तथा ज्ञान की क्षेत्र तथा जानन जेय चोक्त सामस जेय चोक्त सामस मद्भक्त एक विज्ञा मदभक्त एक विद्याय मद्भापद्य मद्भापद्य क्षेत्र तथा जानन समासतः यथि क्षेत्र तथा ज्ञानम ज्ञ सम क्षेत्र भी कहा गया ज्ञान भी कहे गयी ज्ञ भी कहा गया क्षेत्र कहाँ कहा गया है महाभूता ने अहंकारो बुद्धि अभ्यकम बच कितने श्लोक में, में? डेढ़ श्लोक में एक क्षेत्र कहा गया और ज्ञान कहा गया कितने 20 ज्ञान के और नज्ञ कब कहा गया ज्ञ य तवचा एक श्लोक में कहा गया संक्षेप से कह दिया क्योंकि ज्ञान के धर्म में बहुत अन्य भी आ जाते हैं आ सकते क्षेत्र में भूत अभूत का गुण सब बहुत पदार्थे केवल थोड़े संखे से कह दिया अच्छा इसको ज्ञान होने पर विज्ञा मदभाव उप उपपत्ति थी ज्ञान उनसे क्या लाभ होगा मदभाव मेरे स्वरूप को प्राप्त कर लेगा कौन प्राप्त करेगा मद भक्त भक्त प्राप्त करेगा ज्ञान प्राप्त नहीं करेगा या ज्ञान ही प्राप्त करेगा मत भक्त प्राप्त करेगा ए तद मेरा भक्त इसको जान करके मुझे प्राप्त करेगा जितने बड़े भक्त हो ज्ञान के बिना प्राप्त कर लेगा परमात्मा को तो भगवान क्या कहते मत भक्त एतद विज्ञा मदभाव मधवाय मद भाव अमर स्वरूप के लिए योग्य होता है प्राप्त कर लेता है तो मत भाई उप पदे का करता कौन हुआ मत भक्त किंतु शर्त क्या है ए तद विज्ञान भक्त और भक्त और ज्ञानी भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में झगड़ा ज्ञान मार्ग में जो समझे वो तो झगड़ा नहीं है अद्वैत मार्ग वाले ज्ञान मार्ग से डरते डराते झगड़ा करते भवन दोनों झगड़ा को खत्म करते झगड़ा करने वाले झगड़ा करता रहेगा पर मैं तो प्राप्त नहीं करेगा ना भक्ति करता है ना तो ज्ञान में बढ़ता है जो वास्तव समझ लेता है कोई झगड़ा ही नहीं पारमार्थिक अद्वैत ही व्यावहारिक अद्वैत है भगवान क्या करते है मद भक्त एतद विज्ञा मदभाव उपभ मेरा भक्त इसी ज्ञान ज्ञान आदि को जान करके मेरे स्वरूप कर प्राप्त करेगा ज्ञान के बिना प्राप्त हो जाएगा तो भक्तों के लिए ज्ञान में की आवश्यकता है अच्छा ज्ञान किसको होगा कौन ज्ञान प्राप्त करेगा भक्त मेरा भक्त तो भक्ति की आवश्यकता है भक्ति के बिना ज्ञान हो जाएगा ज्ञान होने के लिए भक्त ही जानेगा इसी जन्म में कितने जन्म कितने भक्ति करने पर अनेक भक्ति उपासना करने पर अंत शुद्ध होने पर जिज्ञासा होती परमात्मा की कृपा से ईश्वरानुग्रह देशा पंसादतवासना अद्वैत ब्रह्म जानने की इच्छा परमात्म की कृपा से होती है सवर्ना धर्मेण तपसा हरि तो साधन प्रभेत पुंसा वैराग्यादि चतुषय ईश्वरा अनुग्रहा पुनसाद्वैत वासना महाभयकृत द्वित्राण यदि जायते ईश्वर के अनुग्रह से अद्वैत ब्रह्म जानने की इच्छा होती है तो भक्त द्वैतवादी लोग अद्वैत का अद्वैत की निंदा करते हैं कर, निंदा करेंगे अद्वैत का खंडन करेंगे ईश्वर अनुग्रह से ही पुनसाम अद्वैत वासना महाभय महाभय संसार भय उससे रक्षा करने वाला अद्वैत वासना कितने की होती है द्वित्राणाम दो या तीन की होती है अनेक हजार हजार करोड़ में दो या तीन की होती है द्वित्राणाम यदि जाए थे इसे से सहज ऐसी सुख तो देखो मत भक्त तद विज्ञान कहने के लिए यहाँ क्या हो गया ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए भक्ति चाहिए भक्ति होने के बाद परमात्मा सीधा प्राप्त करेगा ज्ञान के बिना कोई कहते ज्ञान निरपेक्ष भक्ति ज्ञान निरपेक्ष भक्ति ज्ञान निरपेक्ष भक्ति कहेंगे तो ज्ञानी जो भक्ति करेगा अमर ज्ञान साक्षात हो जाने पर बस अपने स्वरूप में तितर रहता है पंचमी भूमिका में, में रहने वाले ज्ञानी को यदि भक्ति शब्द से कहेंगे तो और उसको ज्ञान क्या जरूरत है ज्ञान विराग नये नौ रि भाव सहित तो खोज जो प्राणी भाव भगत मनी सबसु को कहानी रामचत मानस भक्ति को प्राप्त करता ज्ञान विराग दोनों हो पावन पर्वत वेद पुराना राम कथा रुचि आकर नाना मर्म सज्जन सुमति कुदारी ज्ञान विराग नयन उगारी भाव सहित खोज जो प्राणी पाव भगत मनि सब सुख मानी सब सुख कहानी क्योंकि तुलसीदास करते भक्ति स्वतंत्र सकल सुख कानी स्वतंत्र साधने सारे सुखों की कहानी है मोक्षों के भी क्षण कहानी है, है। कैसे भक्ति स्वतंत्र है ज्ञान निरपेक्ष पहले पावन पर्वत वेद पुराणा वेद पुराण पवित्र पर्वत के समान है सात्र बहुत ही वेद चारी खाली नाम से चारी कितने मंत्रब्ध नहीं अरे पुराना असाध सु पुराण कितने बड़े महाभारत कितने स्मृति ये पर्वते के समान है और ये पर्वत में क्या है मालूम राम कथा परब्रह्म की कथा बहुत ही रुचि आकर नाना ना, ना। आकर खणी बड़े सुंदर खणी कितने नाना ना। पर्वत बहुत पर्वत है बहुत खानी है उस पर्वत में कहीं सोना है तो कहीं हीरा होता तो है कहीं कुछ है पावन पर्वत वेद पुराना राम कथा रुचि आकर खनि है न ना अभी जाकर के पथ पत, पत्थर लेकर एक तरफ से खुदाई करो हीरा तो सोना तो मिल जाएगा क्या मिलेगा बोलो सोना मिलेगा या लोहा मिलेगा चांदी मिलेगी भक्ति मिलेगी एक तरफ से खुदाई करो इतने पर्वत है आप क्या खुदाई करोगे जीवन भर में इतनी खुदाई नहीं कर पाएंगे इसे खुदाई कहाँ करना जहाँ खानी है वहां खुदाई कर पा मिलेगा मैं कहीं से खुदाई करूंगा बड़े सार्वजनिक दस सोर्स बस सारे बम्बे के आदमी हिमालय जाकर खुदाई करो कितने खुदाई करेंगे इसे मर्मी सज्जन कहा खुदाई करना मर्म में बताएगा सात्र में ब्रह्म कथा है कहा ब्रह्म का निरूपण यहाँ देखा, देखा देखो यहाँ कहते हैं मध्यक्त विज्ञान स्पष्ट हो जाता है भक्ति ज्ञान का क्या समन्वय मर्म में सज्जन बता देंगे तल हां खुदाई करो खुदाई करने के लिए ये छोटे सावर बड़े सावर काम नहीं करेगा खानी जो भक्ति मणि को प्राप्त करना किसके प्राप्त करने के लिए भक्ति मणि को प्राप्त करना ये हीरा चांदी आदि नहीं भक्ति मणि को प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए कुदारी सुमति कुदारी अच्छे बुद्धि कुदार है अच्छे बुद्धि होने कुमति कुदारी मर्मी सज्जन सुमति कुदारी और आ नहीं हो तो मणि मिलने पर भी फेंक देगा अंधक के पास मणि मिलेगा तो क्या पता चलेगा ऐसे ऐसे करेगा उसको पता चलेगा मनी करेगी लोहा है चांदी है हीरा है क्या है ये पत्थर है फेंक देगा हीरा पास में आने पर ये तो कितने बड़े बड़े पत्थर ये छोटे पत्थर क्या फेंक दो छोटे हीरा इतने हीरा मिलेगा छोटा है ना बड़े बड़े पत्थर को फेंका इतने पत्थर मिला उसको तो भगा देगा अंधक को मिलेगा मनी मिलेगी इसे आज चु चाहिए कौन सी चक्यू मारे ज्ञान विराग नयनगारी ज्ञान और वैराग्य चु दोनों दो एक नहीं होगा ज्ञान और वैराग्य कौन कहता है भूषण का, का उड़ को कहते हैं ज्ञान विराग और नयन उगारी उग है सर्प सर्प के शत्रु है गर्वड़ सर्प के शत्रु है ना ज्ञान विराग नयनगारी अच्छा ज्ञान वैराग नय हो गया अभी उसको मणि मिल जाएगी सुमति कुदारी ज्ञान बिरा गये खाली बैठ गया तो मिलेगा खो ढूंढना पड़ेगा भाव सहित तो खो जायेगी जो प्राणी भाव के साथ ढूंढेगा शास्त्र में लिख लिया रामकथा है खणी है वहां ज्ञान बिराय के साथ ढूंढो कहा शास्त्र में है खणी अ खी मिल गया खणी तो दिखा दिया गुरु ने बता दिया सुमति सज्जन बता दिया मर्मी सज्जन ये बताया मर्मी सज्जन मर्मी सज्जन पावन पर्वत वेद पुराना राम कथा रुचि रा कर नाना मर्मी सज्जन सज्जन सतमहापुर बताए यहाँ खुदाई गोर मर्मी सज्जन मर्मी बता दे यहाँ खुदाई गोर मर्मी सज्जन सुमति कुदारी बुद्धि ज्ञान विराग नये नारी भाव सहित खोजे जो प्राणी भाव के साथ खोजेगा पाव भगति मनी सब सुख कहानी सब सुख कहानी भक्ति मनी को प्राप्त करेगा ओ भक्ति कौन सा है कौन कौन प्राप्त करेगा ज्ञानी प्राप्त करेगा ज्ञान बैराग के, के बाद जो प्राप्त होता है वो आगे ज्ञान की आवश्यकता है ज्ञानी को जो भक्ति मिला वो सौ शुभ कहानी ये भक्ति नहीं तो ये जो ज्ञान है भक्ति उसका साधन है भक्त ही मुझे जानेगा जानने पर प्राप्त करेगा ज्ञान के बिना प्राप्त हो जाएगा और भक्ति के बिना ज्ञान हो जाएगा तो भक्ति और ज्ञान का परस्पर विरोध है झगड़ा है भक्ति करने वाले ज्ञान मार्ग में चलने वाले महत्व साधक में झगड़ा नहीं साधन नहीं करने वाले भी झगड़ा है ये झगड़ा में नहीं पढ़ना को बोलो इतने खेत ज्ञान चौक समाशक्त सद विज्ञा ये सप्तम अध्याय में दो परा और अपरा प्रकृति कही गई यहाँ क्षेत्र क्षेत्र ज्ञान उसे भी कहा गया एक क्षेत्र का एक एक क्षेत्र क्षेत्र में जितने आगे सब अपरा प्रकृति जीव भूता ज्ञीता महाबा ये दम धारे जैसे परा है अब ये दोनों किस प्रकार भूतों के कारण बताते हैं। प्रकृति पुरुष प्रकृति पुरुष विधान भावनादि उकाराश्च गुणाश विकाराश गुणाश विधि प्रकृति संभवान्दि प्रकृति संभव प्रकृति पुरुष प्रकृति पुरुष ये ईश्वर की दो प्रकृति एक अपरा प्रकृति और एक परा प्रकृति पुरुष और क्षेत्र विद्यु उपी सनादि अनादि दोनों को समझो विद्यु अनादि उभव दोनों अनादि ये दोनों अनादि इसके द्वारा एक त्वनि तो भूतानी इससे ही सारे भूत की उत्पत्ति विकारांश गुणाच वित्ती प्रकृति सम्भवान प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सारे विकार कार्य गुण गुण भी सभी गुण है सत्व रज तीन गुण है वो सुख दुख महाकार से परिणत तो होते समझ लो सुख भी सत्वर से दुख रजगुण दुखर्भ से तम गुण सुख दुख मोह रूप से परिणत होते हैं सत्वर जतम विकार क्या है बुद्धि इंद्रिय शरीर आदि सब जितने विकार है ये सब समय प्रकृति से उत्पन्न हुआ पुरुष और प्रकृति क्षेत्र क्यों और क्षेत्र दोनों अनादि सारे कार्य जितने देह मन बुद्धि विषय आदि सब कार्य और गुण गुण ही सुख सत्वर जतम सुख दुख महाकार से परिणत हुआ सुख दुख ज्ञान अनुभव है ये सब प्रकृति सम्भव प्रकृति से उत्पन्न होने वाले समझो शुद्ध चेतन में आरोपित है शुद्ध चेतन से कुछ नहीं संबंध सम्बन्ध बोलो कुछ विद्वनाद विकारांश गुणाशैव विदि प्रकृति संभव अभी विकार गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं बता दिया विकार भी कार्य गुण अभी कौन विकार है कौन गुण है यहाँ कहते हैं कार्य करण कर्तृत्व कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते हेतु प्रकृति रोच्य पुरुष सुख दुखान पुरुष सुख हेतु रुच्यते भोक्तृत्व हेतु रुच्यते कार्य कर्ण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्य हेतु प्रकृति प्रकृति है अपरा प्रकृति वो प्रकृति जिसमें माया भी है आगे ऐसा जोड़ क्षेत्र में आगे हेतु तो हे आरम्भ प्रकृति माया है हेतु तो आरम्भ क्या किस किस के लिए कार्य कर्ण करती कार्य कर्ण उत्पादक होती कार्य है शरीर कर्ण दस दस ज्ञानेन्द्र है पांच पांच ज्ञानेन्द्र दस ज्ञानेन्द्र है आ? नहीं है कितने ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्र कितने यहाँ और तीन लेना मन बुद्धि अहंकार मन बुद्धिकार मिला तो कितने होगा तेरह हो जाएंगी कारण हो गया तेरह त्रव दशक स्व। ये सब जितने हैं विकार इनके उत्पादक का कार्य आरम्भ होने के लिए प्रकृति आरम्भ कर शरीर इंद्रिय कार्य शरीर हो गया और कारण कितने हो गए वो सारे में स्थित तेरह हो गये इनके कार्य कर्ण कर्तृत्व प्रकृति हेतु हेतु हे, तो हे, तो हे कारण आरंभ तो है ना है नी आरंभ प्रकृति है जो जिसको अपरा प्रकृति कही अभ्यतम प्रकृति है और पुरुष सुख दुखान भोक्तृत्व हेतु थे सुख दुख का भोक्ता कार्य करण का कर्तृत्व तो क्या हो गया उत्पादक शर्वेन्द्र का उत्पादक कौन हुआ प्रकृति हुआ कौन सी प्रकृति परा प्रकृति अपरा प्रकृति अपरा प्रकृति क्या है क्षेत्र परा प्रकृति ने अपरा में आ गया अभ्यक्त मैया अपरा सप्तम अध्याय में अपरा में सब आ गया दो प्रकृति पराप्रकृति क्या है जीव भूता जिसको क्षेत्रज्ञ कहा इसको प्रकृति शब्द से कही यहाँ पुरुष है यहाँ क्षेत्र पुरुष है सुख दुख न सुख दुख भोग करने के लिए तु सुख दुख भोग करने वाले कौन है पुरुष हो गया पुरुष हो गया उपलब्धि के लिए भोक्ता है जीव एक ये क्षेत्रज्ञ ये क्षेत्रज्ञ को सप्तमा में परा प्रकृति कही गई थी जीव जीवभूता वही जीव क्षेत्रज्ञ भोगता है सुख दुख का भोगता है कार्य करने से सुख दुख भोगता होने से ये संसार का कारण बता दिया संसार क्या है सुख दुख भोग है सुख दुख सुख दुख भोग होता है सुख दुख का भोक्तृत्व आत्मा में संसारित्व ये सब प्रकृति के कारण ही सुख दुख भोग होता है शर्ण इंद्र का उत्पादक और सुख दुख भोक्तृत्व यही तो संसार का कारण बताया श्लोक बोलो कार्य करण करोच के पुरुषा सुख दुखान भोकृत के इसी श्लोक में ध्यान रखना याद रखना मत भक्त ए तद विज्ञान है मदभाव है उपपद्ध कौन से भक्तों को ही ज्ञान होगा और ज्ञान से मुख्य होगा ज्ञान के बिना मुख्य नहीं है ऐसे भक्ति मार्ग में चलने वाले ज्ञान का अंदर ऐसा नहीं करेंगे और ज्ञान मार्ग में चलने वाले ये नहीं समझे ज्ञान भक्ति के बिना हो जाएगा इसे ज्ञान मार्ग में चलते समय भक्ति है हाँ कोई किस्म भक्ति करता है कोई प्रतीक उपासना करता है कोई सड़ग जगत कारण व्यापक चिंतन करता है कोई निर्विशेष ब्रह्म का चिंतन करता है कोई भिन्न रूप से चिंतन करता है कोई आत्मरूप से चिंतन करता है आत्मरूप से चिंतन करेगा परमात्मा का तो भक्ति कही जाएगी या नहीं भक्ति शब्द का द्वेय तो नहीं है आत्मस्वरूप चिंतन करने वाले चार प्रकार भक्त में ज्ञानी को रखा है भगवान ज्ञानी भक्तों को क्या निकृष्ट का तुच्छ का यह श्रेष्ठ बताया पूर्णमद पूर्णमद पूर्णापूर्ण मुद्शते पूर्णस्य पूर्णमादा पूर्णमेवावशिष्यते ओ शांति